सुश्रुत जिन्हें दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानती है करीब 2600 साल पहले सुश्रुत ने और उनके साथियों ने कई तरह की सर्जरी की आर्टिफिशियल लिम्स, आर्टिफिश फ्रैक्चर्स, यूरिनरी स्टोंस, प्लास्टिक सर्जरी एंड ब्रेन सर्जरीज़। <laughs> यूजेज ऑफ एने वॉज वेल नोन इन एंशियंट इंडियन मेडिसिन देशभगत रेडियो फील्स प्राउड लाइक सुश्रुत इन इंडिया